सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुधांशु सिंह का नमस्कार कहानियों का कारवा में आज सुनिए शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वो अनुगूंज शेष थी जिसे वो पिछले तीन चार दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धपधप धप आवाज ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक जिन्हें वो दूर से ही पहचान सकता था लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वो घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वो अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये काम नहीं रहा यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वो भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं लेकिन बुढ़ापे का जर्जर जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्रीपाठ करना था अब मुश्किल ही लग रहा है यह दो मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं इकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता समझ में नहीं आता मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यासी है और न वैसी गति पिता की बातें सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई पिता का भार हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला था लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वो पूरी तरह कुंद हो चुकी है धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था मास्टर तिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे मोहन ने पूछा वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई वो बोला महासा क्या आदमी थे लल्ला अभी पिछले साल ही गुजरे सच कहूं आखरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहा था <laughs> दोनों हो हो कर हंस दिए कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए गोपाल की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर तिलोक सिंह स्कूल की चार दीवार में उतरते हैं थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते उठापटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सू गया है कड़े स्वर में वो पूछते हैं प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता है त्रिलोक तो सिंह घूर घूर एक लड़के को देखते हैं फिर वही कड़कदार आवाज मोहन नहीं आया आज मोहन उनका चहेता शिष्य था पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोर त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था वही सुबह सुबह हे hey, प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीर्घ सारे दुर्गनों को शीर्घ सारे दुर्गनों को दूर हमसे कीजिए शीर्घ सारे दुर्गनों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने हे प्रभु आनंद दाता, हे हे प्रभु हे, हे प्रभु, हे, हे, प्रभु हे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी कक्षा में किसी छात्र को कोई को सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसअडी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते पकड़ इसका कान और लगा इससे दस उठक बैठक वे आदेश दे देते धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपनी हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे मोहन के पति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था कि ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी ही नहीं समझा बल्कि वो इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना की मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइशी नहीं रखता था और धनराम वो गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान दे देते दे थे एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था धनवा धनवा तेरा का पार सुना तो बारह तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था लेकिन तेरह का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था तेरह एकम तेरह तेरह दुनी तेरह दुनी चौबीस सटा एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई थी कि वो टूट गई गुस्से में उन्होंने आदेश दिया जा जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला बली का ब को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था छुट्टी के समय जब मां साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लड़खड़ा गया था लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाइव हुए वेद का उपयोग करने की बजाय जवान की चाबुक लगा दी थी तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे विद्याप कहाँ लगेगा इसमें अपने थैले से पाँच छः दरंतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी धनराम हाथ पर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने या साल लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने की विधा सिखाने लगा फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, थे वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और ज़रा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गाँव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले धरती का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे मोहन पढ़ लिखकर वंश का दरिद्र मिटा दे ये उनकी हार्दिक इच्छा थी लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से चार मील दूर था दो मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुरानों की कथाओं से विद्या बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गाँव लौट आता था संयोग की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया पहले नदी की धारा में झाड़ झाड़झकाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैल पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे बिरादरी के एक संपन्न परिवार का एक युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की रमेश ने उससे न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे घर में जहाँ चार प्राणी है एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपने गाँव की दुनिया से बिछुड़ सहमा सहमा साम मोहन भी उसके साथ लखनऊ पहुंचा अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वो चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वो मोहल्ले की सभी चाचियों और के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से मोहन एक कपड़े धोबी को तो दे मोहन मोहन एक किलो आलू तो ला दे औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वो नहीं देता था इस बात को मोहन भी समझने लगा था थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गाँव का वो मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता वरना उसकी छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था घरवालों को अपनी वास्तविक स्थिति बदलाकर वो दुखी नहीं करना चाहता था बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे आठवीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था जब वो लौट लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वो इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बी एम मारे मारे बेकार फिर रहे हैं ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी को यह हाथ का काम सीख ले रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से के एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता धीरे धीरे डेढ़ दो वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बात बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वो एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपनी स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वो बड़े पद पर पहुंच जाएगा धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था ऐसा होना ही था उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का, का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे धनराम के शब्द मोहन बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे धनराम ने मोहन के हँसुए के फाल को बेत से निकालकर कर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तुरंत बना देता मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वो फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने का कोई जल्दी नहीं रही हो सामान्य लोगों का तो निपटा ली जाती थी ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था पिछले कुछ वर्षों से शहर में रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था एक हाथ से सरसी पकड़कर जब वह दूसरी हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाय पर ठीक घाट में सीरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हाथ नपी तुली चोट मारते डाला मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फूर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला वो अवाक मोहन की ओर देखता रहा उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गुलाई को जांच रहा था उसने धनराम की ओर अपनी कारिगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव तो श्रोताओं आप सुन रहे थे शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा